ईशा ईशावाश्योपनिषद के पंचम मंत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं पंचम मंत्र का अवतरण लिखते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि न ना मंत्राणाम जामिता अस्ति। मंत्रों को जिज्ञासु की जिज्ञासा शांत करने के लिए आलस नहीं होता जब तक जिज्ञासु की जिज्ञासा शांत ना हो तब तक जिज्ञास अर्थ का जिज्ञासु को ज्ञान हो जाए इस उद्देश्य से शब्दांतर से प्रकारांतर से एक ही वस्तु का ज्ञापन बार बार किया जाता है तो चतुर्थ मंत्र के द्वारा जिस आत्मतत्व को बताया गया स्वरूपतः निर्विकार होता हुआ भी औपाधिक सांसारिक धर्म का अनुसरण करता हुआ सा उसी आत्मस्वरूप को शब्दांतर से प्रकारांतर से पंचम मंत्र भी बता रहा है पंचम मंत्र के पूर्वार्ध में बताया गया कि आत्मा चलाचल स्वरूप है चलनशील भी है अचलनशील भी है तदेजती से बताया कि चलनशील सा है उपाधिक जो चलन है तद वांसा प्रतीत होता है तदेजती का अर्थ है उपाधि है कार्यक्रम संघात तदगत चलन है जो कार्यक्रम संघात की क्रियाएं और कार्यक्रम संघात में क्रियाएं होती हैं और उनका आरोप कार्यक्रम संघाती संघात उपरित तो आत्मा में होता है और आत्मा तदवानसा प्रतीत होता है इसे तदेज से बताया और ये कहा कि स्वरूप शुरुप, स्वरूपतः तो वह तन्न यजती उपाधि के जिन क्रियाओं से युक्तसा प्रतीत हो रहा है वह स्वरूपतः उन क्रियाओं से रही था तजती से बताया गया अज्ञानी के लिए वह अत्यंत दूर है तदूरे तद इस शब्द से बताया गया कि प्रकृत आत्मतत्व अज्ञानी के लिए अत्यंत दूर है। इसलिए कि सैकड़ों करोड़ वर्षों तक निरंतर चलता रहे अज्ञानी बाहर आत्मतत्वों को खोजने के लिए तब भी आत्मतत्व प्राप्त नहीं होता पहुंचता नहीं है वह आत्मतत्व में इसलिए माना जाता है दूर है और के इससे बताया जा रहा है कि तद उ अंतिके यानी यह प्रकृत आत्मतत्व ज्ञानी के लिए अत्यंत समीप है अंतिके का अर्थ है अत्यंत समीप इस आत्मतत्व से समीप और कोई है ही नहीं ज्ञानी के लिए क्योंकि ज्ञानी का वो स्वरूप है तो इस प्रकार दूरत्व आंतिकत्व परस्पर विरोधी धर्मवानसा आत्मतत्व है अलग अलग दो दृष्टि से अविवेकी की दृष्टि से विवेकी की दृष्टि से ये परस्पर विरोधी दूरत्व अंतिकत्व अंतिका वह प्रतीत होता है वस्तुतः वह न तो दूर है न तो अंतिक है वह किसी की अपेक्षा से दूरत्व और अंतिकत्व होता है वह कोई पारमार्थिक दूसरा पदार्थ है ही नहीं जिसकी अपेक्षा से दूरत्व बताया जाए वास्तविक और जो प्रतीत हो रहा है वह उपाधि से प्रतीत हो रहा है वह कल्पित है दूरत्व अंतिकत्व और अस् सर्वस्व शब्द से ग्राह्य जो स्थूल शरीर से लेकर के सुख यानी वेष्टि कार्यक्रम संघ्रास से लेकर के अव्यक्त पर्यंत के पदार्थ हैं अनात्म वस्तुएं, प्रकृति तथा प्राकृत जगत उन सब का अंत यानी अभ्यंतर हैं, प्रत्येगात्मा है और तदु सर्वश्यास्य बाह्यत इससे बताया जा रहा है कि अस्य सर्वस्य बाह्यत यानी बाहर भी प्रकृति तथा प्राकृत जो जगत उससे बाहर भी यह प्रकृत आत्म तत्व है इस प्रकार यह पंचम मंत्र का जो मूल अर्थ है इसे हम लोग देख चुके हैं कल भाष्य को देखिए तदेजती इसमें जो प्रथम पद है तत् सर्वनाम है सर्वनाम स्वभावतः प्रकृत अर्थ के परामर्शक होता है इसलिए तत् पराम अर्थ बताया आत्मतत्व तद यानी आत्मतत्व तो कहा आत्मतत्व तो कहां से आया कहते य प्रकृतम जो ईशावाश्यम इत्यादि से प्रकृत है प्रकरण का विषय है प्र, हा प्रकरण का विषय है प्रतिपादित है प्रकरण में जिसका प्रतिपादन हो रहा है और ये जती का अर्थ करते हैं चलती तत्कार हुआ प्रकृत आत्मतत्व यजति का अर्थ है चलती और तनजती का अर्थ कर रहे हैं कि तदेव च नजती यानी स्वतः वह उपाधि वशात चलता हुआ सा प्रतीत होने पर भी स्वरूपतः नहीं वचलती वस्तुतः उसमें चलन नहीं है ये कहा गया तदे जाती से तो तन्ने का ही शब्दार्थ करते भावार्थ बताया जा रहा है कि स्वतो अचलन एवं सत चलती इव इध स्वरूपतः अचल होता हुआ भी प्रकृत आत्मतत्व औपाधिक धर्म से चलता हुआ सा यानी विकारी सा प्रतीत होता है वस्तुतः विकार उसमें नहीं है पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई पूर्वाध में प्रथम पाद की व्याख्या हुई द्वितीय पाद है पूर्वाध में ही तदूरे तदवंति के इसकी व्याख्या प्रारंभ प्रारंभकर्ता है किंच तदूरे मैं वर्षकोटिशतर अविदुषा अप्य दूरे इव तत् तो यानी प्रकृत आत्म तत्व दूर विद्यमान है अति दूर सा है। क्यों? और लिए? तो कहते अज्ञानी के लिए अभी अविदुषाम उनके लिए दूर सा क्यों है कहते इसलिए कि वे सैकड़ों करोड़ वर्षों तक भी उसे प्राप्त करने के लिए बाहर चलते जाए चलते जाए तब भी उन्हें वह प्राप्त नहीं होता इसलिए अज्ञानी के दृष्टि से कहा जा रहा है दूरे युवा तो तदूरे का अर्थ कर दिया कि अविदुषाम दूरे युवा क्योंकि अविदुषाम अप्राप्यत्वात कब तो कहते वर्ष कोटि कप्त अविदुसाम अभिदुषाप्य तदवंति के अर्थ करते हैं पहले करते हैं उ उ के के इति छेद ऐसे पदच्छेदिकसा पदच्छेद करना और अर्थ करते हैं के का कि के यानी समीपे अत्यंतम एवं विदुषाम आत्मत्वात् तो विद्वानों के लिए तो स्वस्वरूप ही होने से अत्यंत समीप है प्रकृत आत्मतत्व तो। इसलिए वह केवल दूर ही नहीं अंतिके तो न केवलम दूरे है वह केवल दूर ही नहीं समीप में भी है विद्वानों की दृष्टि में उसमें अत्यंत समीपता है अज्ञानी की दृष्टि में अत्यंत दूरता है आगे कह रहे हैं कि वह अंदर बाहर भी है उत्तराध की व्याख्या की जा रही है सर्वस्य ये तदंतरता इसका व्याख्यान है कि तदंतर तदंतर यानी सर्वस्य शब्द से ग्राह्य जो प्रकृति तथा तो प्राकृत जगत है इस प्रकृति तथा तो प्राकृत समस्त जगत के आभ्यंतर यह प्रकृत आत्मतत्व तो है सबका अधिष्ठान है ना? सबका अंतरात्मा है अंतर्यामी है सबका इसलिए सर्वांतर है तदंतर से सर्वशेष बताया गया कि यह प्रकृत आत्म तत्व तो सर्वांतर है प्रकृत आत्म तत्व में सर्वांतरत्व तो को बताने वाली अंतर्यामी ब्राह्मण की श्रुति बताई जा रही है संवादक के रूप में यह आत्मा सर्वांतर इति श्रुते तो जो आत्मा सर्वांतर है वही अंतर्यामी है तो जो सबकी आत्मा है सर्वांतर है वह अंतर्यामी है ऐसा वहां पर कहा गया है तो इसके लिए कहते हैं यह श्रुत्यंतर भी इस अर्थ का संवादक है कि अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत समस्त प्राणियों की प्रत्येक आत्मा यही ब्रह्म है प्रकृतात्म तत्व तो है दूर है ठीक है तो अस्य सर्वस्य जगतो नाम रूप क्रियात्मकस्य तदु अपि सर्वस्य अस्य बाह्यतः तो तदुरे जगतनामूपक्रियात्मकदुअपी बाह्यताद की व्याख्या हुई उत्तरार्ध में सर्वस्य ये जो तृतीय पाद है इसकी व्याख्या भी हो गई अब ये करते हैं इन्हें अस्य सर्वस्य पहले तदंतर सर्वस्य। इसमें अस्य सर्वस्य शब्द से ग्राह्य पदार्थ को बताया भाष्य में कि अस्य सर्वस्य यानी जगत ये सारा जो जगत है वो कैसा है तो नाम रूप क्रियात्मक है तो नाम रूप क्रियात्मक जो ये सारा जगत है उसके आभ्यंतर यह प्रकृत आत्मतत्व है नाम रूप क्रियात्मक समस्त जगत का आभ्यंतर है यानी प्रत्यगात्मा है ये तृतीय पाद की व्याख्या हुई चतुर्थ पाद की व्याख्या करते हैं तदु तदु में ऊ ये निपात अपी अर्थ में हुआ तो ऊ का अर्थ करते अपि तदपि जो आभ्यंतर है वह बाहर भी हैं तो ये कहते हैं तदपि सर्वस्या से बाह्यत और यह प्रकृति आत्मा सब का बाह्य भी है अपी का अन्वय बाह्य के साथ करना बाह्यतोपि केवल आभ्यंतर ही है ऐसी बात नहीं वो बाहर भी है बाह्य तोपी तो बाहर क्यों है कहते हैं व्यापकवात आकाशवत तो व्यापक होने के कारण जैसे आकाश बाहर भी है सबके बाहर है और अति सूक्ष्म होने के कारण आकाश सबके आभ्यंतर भी है तो व्यापकत्व तथा अति सूक्ष्मत्व इन हेतुओं के कारण आकाश में जैसे सब का बाह्याभ्यंतरत्व है ऐसे प्रकृत आत्मा भी आकाश से भी व्यापक है और सूक्ष्म हैं इसलिए सब से आभ्यंतर भी है बाह्य भी है आकाश के तरह इसे बताने के लिए ये कहा गया कि व्यापकत्वात आकाशवत निरतिशय सूक्ष्मत्वात अंत यानी बाह्याभ्यंतर है व्यापक होने के कारण बाह्य है अति सूक्ष्म होने के कारण अभ्यंतर भी है एक ही वस्तु बाहर और अंदर कैसे होगी तो व्यापक होने से बाहर है अति सूक्ष्म होने से अभ्यंतर है <coughs> प्रज्ञान घन एवं शासना च ये जो अंतिम वाक्य भाष्य में इसकी अवतरण टीका है इसे देखिए व्यावाद बाह्य तो अस्रतिशय सूक्ष्म अस्ति तरही तरंतरम एक रनाभाशक आ प्रज्ञान घन एव तदेजति तति एक प्रकार से आत्मा को परस्पर विरोधी अनेक अनेकधर्म वाला बताया वो बाहर भी है अंदर भी है का मतलब अभ्यंतरत्व बाह्यत्व इन अनेक धर्म वाला है व्यापक होने से बाहर है तो व्यापकत्वाद बाह्यत्व धर्म से युक्त हुआ निरति से सूक्ष्म होने से अंत है का मतलब अभ्यंतरत्व धर्म से भी युक्त है ऐसा यदि आत्मा को मानेंगे नाना धर्म वाला तर ही निरंतरम निरंतरम का अर्थ ही कर दिया एक रसम एक रसम का अर्थ है एक रूपम न सत्त तो बाह्यत्व आभ्यंतरत्व दूरत्व समीपत्व व्यापकत्व निरतिशय सूक्ष्मत्व इत्यादि अनेक धर्मों वाला होगा तो अनेक रूप हो जाएगा अनेक रूप होने से निरंतरत्व यानी एक रसत्व रस शब्द यहाँ पर रूप अर्थ में है एक रसत्व यानी एक रूपत्व न एक रूपत्व प्रकृत आत्मा में प्राप्त नहीं हो पाएगा एक रूप आत्मा नहीं हो पाएगा क्यों तो कहते माना भावात, क्योंकि ये श्रुति प्रमाण है और श्रुति उसे आभ्यंतरत्व बाह्यत्व व्यापकत्व सूक्ष्मत्व ऐसे अनेक धर्म वाला बता रही है जो अनेक धर्मो वाला होगा वो नाना रूप होगा अनेक रूप होगा एक रूप नहीं होगा इसलिए श्रुति में यानी आत्म के एक रूपत्व का ज्ञापक कोई प्रमाण न होने से आत्मा एक रूप नहीं होगा इस प्रकार की आशंका हुई इस आशंका का समाधान करने के लिए भाष्कर भगवान ने कहा प्रज्ञान घन एवं तो चो यानी उपदेशात श्रुति आत्मा को प्रज्ञान घन बता रही है, है प्रकृष्ट ज्ञान का अर्थ है विषय संसर्ग शून्य ज्ञान और घन शब्द बताता है कि उस ज्ञान को छोड़कर छोड़ करके ने चेतन स्वरूप को छोड़कर के विजातीय जो जड़त्व है उसके अभाव को घन शब्द बताता है तो प्रज्ञान घन है का अर्थ है निर्विकार ज्ञान स्वरूप मात्र है वो ऐसा प्रज्ञानघन घन प्रत्यग्थो वाहमस्मि इस मंत्र में आत्मस्वरूप का उपदेश है कि वह निर्विकार रूप है करके निर्विकार चेतन रूप है तो प्रज्ञान घन एव शासनाज्ञान घनता का उपदेश होने से निरंतरच यानी एक रूपच वो उपाधि को लेकर के दूरत्व समीपत्व बाह्यत्व आभ्यंतरत्वादि नाना रूप प्रतीत होने पर भी स्वरूपतः वह एक ही है एक रस ही है एक रूप ही है निरंतर है का मतलब और वो एक रूप क्या है उसका निर्विकार ज्ञान यही एक उसका स्वरूप है हाँ वो विषय संश्लिष्ट ज्ञान है वृत्ति ज्ञान अरे स्वरूप भूत ज्ञान है इसलिए विजातीय का व्यावर्तक है तो वृत्ति भी जड़ है ना जड़ अंतकरण का परिणाम है तो ये बताता है कि जड़ का उसमें यथ किंचित भी संश्लिष्ट नहीं है ऐसा जो ज्ञान वो है आत्मा का स्वरूपभूत ज्ञान जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म करके श्रुति बताती है वह है प्रज्ञान घन वो एक रूप है अनेक रूप नहीं है इस प्रकार ये चतुर्थ मंत्र तथा पंचम मंत्र के द्वारा आत्म स्वरूप बताया गया है अर्थात ईशावाश्यम इस मंत्रस्थ ईश पदार्थ बताया गया अब चतुर्थ तथा तो पंचम मंत्र के द्वारा वर्णित जो ईश पदार्थ हैं, इस ईश पदार्थ के ज्ञान से क्या फल होगा अन्य जदेकम मनसो जैवों से लेकर के तदर सर्वस्य तदुसर्वस्या तदु से बाह्यत इस मंत्र तक प्रतिपादित आत्मस्वरूप मान लो कि जान लिया किसी ने अनुभव कर लिया उसका तो उसका फल क्या है तो आत्मज्ञान का फल बताने के लिए यह मंत्र आ रहा है षठ मंत्र षष्ट तो मंत्र का उच्चारण कर ले हम लोग पहले या तो उसका अवतरण देख लीजिए टीका में पहले कि उक्तात्मज्ञान से फल विधि निषेधातीत इत्याह यस्तु इति उक्त आत्मज्ञान है ईशावाश्यम इदम सर्व में बताया गया ईश पदार्थ जिसका विस्तृत स्वरूप चौथे पंचम मंत्र में बताया गया वह आत्मा है उक्तात्माजद एकम इत्यादि से बताया गया और उस आत्मा का ज्ञान स्वरूपतः निर्विकार और उपाधि तविकार सा प्रतीत होने वाला जो आत्मस्वरूप उसके ज्ञान का फल विधि निषेध से अतीत जो जीवन मुक्त स्वरूप है उस जीवन मुक्त स्वरूप से अवस्थान ये उक्त आत्मज्ञान का फल है जीवन मुक्ति फल अदृष्ट फल है विधेय मुक्ति जीवन मुक्ति को बताया जा रहा है ज्ञान के फल के रूप में छठे मंत्र से तो छठे मंत्र का उच्चारण कर लें यस्तु सर्वाणि भूतानि सर्वाणी भूतानी, भूतानी आत्मनेवापश्य आत्मने आत्मने सर्वभूत तो विजुगुप्सते तो यह ये भी सरो नाम है ना। यह परामर्शक है ईशा वाष्यम इदम सर्व इस मंत्र से बताई गई ज्ञान निष्ठा का जो अधिकारी है उसका परामर्शक है यह शब्द ईशावाश्यम इस मंत्र के तृतीय पाद में जिसे एष्णात्र्यागी कहा गया तेन त्यक्तन भुंजिता से एष्णात्र्यागी संन्यासी यह शब्द से ग्राह्य है और तू शब्द जो एष्णात्रयवान है उससे लक्षण्य यह शब्द से परामृष्ट अर्थ का बताता है सन्यासी जो संसार काम है अभ्युदय काम है उसके अंदर तो येष्णात्रय है और उनसे यह विलक्षण है कौन येष्णात्र्यागी आत्मजिज्ञासु और वह आत्मजिज्ञासु क्या करता है कि सर्वाणी भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति अनुपश्यति में अनुशब्द का अर्थ है अनंतरम पश्य अनुभवती किसके अनंतर अनुभव करता है तो ईशा वाशम इदम सर्व इत्यादि वाक्यों का आचार्य के द्वारा उपदेश होने के अनंतर पश्यति यानि अनुभवती ईशावाश्यम इत्यादि वाक्य का तत्व प्रतिपादक वाक्य का उपदेश सुन करके आचार्य के मुख से क्या करता है उस उपदेश के पश्चात यानी अनुभवती तो अनुभव का विषय क्या है कि सर्वाणी भूतानि आत्मनि एव अनुभवती आत्मनि यह सप्तमी अभेदर्थ में है आत्मनि का अर्थ निकलेगा आत्म, आत्म अभिन्नत्वेन आत्मा अभिन्नत्वेन पश्यति अनुभवति आत्मा से अभिन्न रूप से सर्वाणी भूता पश्य आत्मनिवश्य अर्थ है आत्मूप ही देखता आत्मा से भिन्न नहीं देखता अधिष्ठान भूत आत्मस्वरूप का ज्ञान हुआ तो आत्मस्वरूप में अध्यस्त जो भूत शब्दित तो, प्रकृति तथा तो प्राकृत जगत है अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत ये सब भूत शब्द का अर्थ है सर्वानी भूतानी यानी अव्यक्तादीन स्थावरानता नहीं भाष्कर भगवान कहेंगे भूत शब्द की यहाँ उत्पत्ति है भवंती सत्व न यानी तानी भूतानी ऐसा ऐसी इस उत्पत्ति है प्रान। तो प्राणी मात्र नहीं वो कारणभूत मूल कारण जो प्रकृति है वो भी अनात्मा मात्र वो भी भूत है हाँ ये जो जितना भी अनात्म वर्ग है वो सब सर्वाणी भूतानि शब्द से लेना क्यों कि वह वस्तुतः न होता हुआ भी सत्सा प्रतीत होता है जैसे रस्सी में कल्पित सर्प न होता हुआ भी सत्सा प्रतीत होता है ऐसे ही यह सत्सा प्रतीत होता है इस अभिप्राय से कहते हैं कि सर्वानी भूतानि यानी अव्यक्त की भी अपनी वास्तविक सत्ता नहीं है अव्यक्त का प्रथम परिमाण जो मह तो है उसका भी वास्तविक अस्तित्व तो नहीं है और स्थावर जो शरीर हैं उनका भी कोई वास्तविक अस्तित्व तो नहीं है लेकिन सत से प्रतीत होते हैं तो जो ना होता हुआ सतसा प्रतीत हो उसे भूत शब्द से लिया जाता है भवंती सत्वेन न इति भूतानि इस उत्पत्ति तो ये सब के सब अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत न होते हुए भी सत से प्रतीत हो रहे हैं उनकी सत्ता नहीं है वास्तविक तो भी है से प्रतीत हो रहे हैं इसलिए इन्हें कहा जाता है भूत और ये सब के सब आत्म स्वरूप है यानी ईशावाश्यम इदम सर्वम यत्कंच जगत्यान जगत इसमें जगत्याम यंच जगत तदम सर्वम ईशावाश्यम ऐसा अनुय था ना उसमें पृथ्वी में यानी संसार में विद्यमान जो कुछ भी साध्य साधनात्मक जगत है उसे व्याप्य के रूप में लिया गया और जिस स्वरूप से व्याप्त करना है वह स्वरूप लिया गया इस शब्द से वही आत्मा है तो आत्म रूप से अनात्मा को व्याप्त करना है अनात्मा से अनात्मा को आत्म रूप से व्याप्त करने का अर्थ है कि अनात्मा को आत्मा से अलग नहीं देखना है अनात्मा का आत्मा से अलग अस्तित्व ही नहीं आत्मा की सत्ता से ही सत से प्रतीत हो रहे हैं ये वस्तुतः ये आत्मा से अलग नहीं है बाध समानाधिकरण यानी इनका बांध करके नाम रूप क्रियात्मक जगत का बांध करके उन्हें अधिष्ठान रूप देखना सर्प रस्सी ही है जब ऐसा कहते हैं तो सर्प स्वरूप का बाध करते हैं ऐसे सर्वाणी भूतानि शब्दित जो समस्त नाम रूप क्रियात्मक जगत है साध्य साधनात्मक जगत है वो पूरा जगत आत्मनि एव पश्य का है। आत्मा अभिन्नम अभिन्न अपने से अभिन्न देखता है सर्व खल ब्रह्म ऐसा देखता है वास्देव सर्वमिति ऐसा देखता है सिया राम में सब जग जानी ऐसा देखता है प्रकृत आत्मा से अलग किसी अनात्मा का अस्तित्व तो नहीं है ऐसा अनुभव करता है ईशावास्यम इत्यादि वाक्यों का आचार्य से उपदेश श्रवण के अनंतर जो वह क्या है तो तत्व न ईजुगुप्सते ऐसा अन्वय करना इस ज्ञान से ऐसा जो देखता है स ईजुगुप्त्य का कर्ता हो जाएगा स पदार्थ वो कहाँ है तो यह शब्द का प्रयोग है उसके द्वारा अपेक्षित स का अध्यय करना और उसे ततह के पहले रख देना स ततह न बीजुगुप्सतः तो स यानी वह ऐषना त्रय त्यागी सन्यासी जब ईशावास्यम इत्यादि उपदेश सुनकर अहम ये सब मेरे से अभिन्न हैं मेरे से अलग नहीं है मैं ही मैं हूँ ऐसा अनुभव करता है अपने से अलग किसी अनात्मा को वास्तविक नहीं देखता ऐसा सन्यासी, ज्ञानी ततः यानी आत्मदर्शनात, आत्मा से अलग दूसरा कोई है ही नहीं आत्मा ही आत्मा है आत्मा वा एक एव अग्र आशीत जो ऐतिहा श्रुति कहती है तो वो जो एक में वित्वी आत्मस्वरूप है इस दर्शन से ततः का अर्थ है न तो विजुगुप्सा नहीं करता विजुगुप्सा शब्द का अर्थ है घृणा तो फिर उसके जीवन में घृणा नहीं रहती घृणा नहीं रहती का अर्थ है घृणा का कारण न रहने से वह घृणा नहीं करता परमार्थत घृणा का कारण क्या है तो घृणा होती है उस पदार्थ से जो अपने से भिन्न हो और दोषवान हो उसे घृणा होती है भिन्नतया प्रतीत हो और दोषवान के रूप में प्रतीत हो दोषवान स्वभिन्न वस्तु से घृणा होती है तो ये जो घृणा का आस्पद है विषय है दोषवान अपने से भिन्न पदार्थ वह है ही नहीं क्योंकि पूर्वाध में कहा गया सर्वाणी भूतानि, आत्मनि एव पश्यती तो सर्वाणी भूतानि शब्दित अनात्मा मात्र है और उस अनात्मा मात्र को आत्मस्वरूप में अवस्थित देख रहा है आत्मा से अलग नहीं देख रहा है आत्मा ही आत्मा देख रहा है वो सर्वभूत दिख ही नहीं रहे आत्मदर्शन ही है तो इस अवस्था में आत्मा से भिन्न कोई दोष दोष वत्तया अवगत न होने से घृणा किससे होगी किसी से घृणा नहीं होगी तो तत् न युजगुप्त यह प्राप्त अनुवाद मात्र है तो पूर्वार्ध में बताया हुआ जो अर्थ है कि सब आत्मा से अभिन्न है आत्मा से अलग किसी की सत्ता नहीं है ये पूर्वार्ध में अर्थ बताया गया न उसी को सुदृढ़ करने के लिए तृतीय पाद में कहा जा रहा है कि सर्वभूतेशु चात्मानं अनुपश्यति का इधर भी अध्यार करना अनुवर्तन ले आना यह शब्द का और अनुपश्यति का यानी कर्ता तथा क्रियापद का तो सर्वभूतेसु स आत्मान यह अनुपश्यति तो जो अपने में सब भूतों को देख रहा है और सब भूतों में अधिष्ठान के रूप में अपने को देख रहा है आत्मा यानी स्वयं स्वयं का जो स्वरूप है उसी में कल्पित है ये सारे भूत ऐसा देख रहा है अध्यस्त पदार्थ के अधिष्ठान के रूप में आ, समस्त अध्यस्त पदार्थों में आत्मा को देख रहा है अधिष्ठान के रूप में अधिष्ठान के रूप में समस्त अध्यस्त पदार्थ को देखने से वही जो पूर्वार्ध में बताया गया अनात्मा का आत्मा में अभेद वो सुदृढ़ होगा आत्मा अधिष्ठान है और अध्यस्त पदार्थ है अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत सभी तो अध्यस्त अधिष्ठान से अलग नहीं होता अर्थ है अधिष्ठान से अनात्मा का अभेद ही बताया गया आत्मा के साथ तो इस प्रकार ये अनात्मा मात्र का आत्मा के साथ अभेद दर्शन जो करता है वह यह शब्द के द्वारा अपेक्षित स का अध्ययन करके स को रखिए उसका हिंदी में अर्थ होगा वह ततो न विजुगुप्सते इसमें ततः का अर्थ है आत्मदर्शनात् अनात्मा मात्र का आत्मा से अभेद दर्शन से क्या होता है कि न बीजुगुप्त उसके जीवन से घृणा निकल जाती है आत्मा से भिन्न दोषवान वस्तु से ही घृणा होती है ऐसा लोक में प्रसिद्ध है कितना भी गंदा हो कभी अपने आप से किसी को घृणा नहीं होती हमेशा गंदगी में ही रहने वाला जो सुअर है उस सुअर को कभी अपने आप से घृणा हुई है नहीं होती सुअर से अन्य लोगों को भले ही घृणा हो लेकिन सुअर को नहीं होती है यानी अपने आप से घृणा नहीं होती अपने से भिन्न दोषवान जो पदार्थ है उससे घृणा होती है और आत्मा से भिन्न दूसरा कोई दोषवान पदार्थ ही नहीं इसलिए उसके जीवन में घृणा नहीं होगी यह जीवन मुक्ति बताई आत्मज्ञान का फल भाष्य को देखिए यस्तु ने यह परिव्राड़ मुमुक्षु सर्वाणी भूतानी अव्यक्तादीनी स्थावराता सर्वानी भूतानि का अर्थ कर दिया अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत सभी प्राणी सभी भूत यानी अनात्मा मात्र अव्यक्त है मूल प्रकृति वहां से कल के स्थावर पर्यंत का मतलब अंतिम कार्य तो मूल प्रकृति से लेकर के अंतिम कार्य तक सब के सब आत्मनि एव अनुपश्यति आत्मा में ही देखता है ये तो शब्दार्थ हुआ और सप्तमी अभेद अर्थ में होने से उसका तात्पर्य अर्थ बताते भाष्कर भगवान कि आत्म व्यतिरिक्तानी न पश्यती इत्यर्थ आत्मा से भिन्न इन अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत किसी को भी नहीं देखता है आत्मरूप ही देखता है आत्मा में अध्यस्त होने से आत्मरूप ही है आत्मा से अलग इनकी सत्ता नहीं है ऐसा आत्मदर्शन करता है यही ईशावास्यम से कहा गया है इदम सर्वम ईशावाश्यम का है ईश पदार्थ से भिन्न ये नहीं है ऐसा देखना ही ईश्वर स्वरूप से सबको व्याप्त करना है ये पद का अर्थ करते हैं सर्वभूतु चने तु एव वही जो पूर्व में भूतानि इस प्रथमांत पद से ग्राह्य हैं उन्हीं को सर्वभूतु में सप्तम्यन्त पद से ग्रहण करना है और ये कहा जा रहा है कि सर्वभूत सर्व च, च आत्मानम तेषापी भूताना स्वम आत्मा आत्मत्वेन यथा अस्य देहस्य कार्यकरण संघातस्य तो यथा इत्यादि तो दृष्टान है तो ये कहना है कि तेजापी भूताना स्वम आत्मा आत्मत्वेन अनुपश्यति का अध्याय करना जो आगे भाष्य में आ रहा है उसके साथ आत्मत्वेन अनुपश्यति ऐसा अन्वय करना कि उन अव्यक्तादि भूतों की प्रत्येक आत्मा के रूप में अपने को देखता है आत्मत्य अनुपश्यति अनुभव करता है जो ततः का अर्थ है उस आत्मानुभव से अनात्मा मात्र आत्मा से अभिन्न है इस अभेद दर्शन से क्या होता है विजुगुप्सा निकल जाती है जीवन से ये बताया जा रहा अब सब प्राणियों की आत्मा के रूप में स्वयं का अनुभव कर रहा है इसे समझाने के लिए दृष्टांत है यथा अस्य इत्यादि कि यथा अस्य देहस्य अस्करण संघातस्य आत्मा अहम सर्व प्रत्य साक्षी भूत चेतता कवलो निर्गुण अन केवलो निर्गुणो यहाँ तक दृष्टान तो अस्य देहस्य शब्द से लेना यह जो सेना यो पदारे उपाधि कार्यक्रम स वेष्टि कार्यक्रम तुम पदार्थ की उपाधि उसे अस्य देहस्य शब्द से लेना और इसकी आत्मा ओ अस्य देहस्य कार्यक्रम संघातस्य से यानी वेष्टि कार्यक्रम संघात रूप इस शरीर की आत्मा अहम मैं हूँ आत्मा हूँ का अर्थ इस शरीर के अंदर जितने भी प्रत्यय हैं यानि अंतकरण वृत्तियाँ हैं उनका साक्षी हूँ इस शरीरस्थ वेष्टि कार्यक्रम संघातस्थ अंतकरण की कोई भी वृत्ति मेरे से अज्ञात नहीं है मेरे से ज्ञात ही है, मुझे ज्ञात ही है तो प्रत्येक अंतकरण वृत्ति जिससे जिस अज्ञात नहीं है जिसको ज्ञात ही हो रही है वो है सर्व प्रत्यय साक्षी सर्व प्रत्यय शब्द से अंतकरण की समस्त वृत्तियां, अपनी उपाधिभूत कार्यक्रम संघातस्थ अंतकरण की समस्त वृत्तियां सर्व सर्वप्रत्यय हुआ और उनका साक्षीभूत मैं हू मेरे से वो सब अंतकरण वृत्तियां ज्ञात हैं सर्व प्रत्यय साक्षीभूत और दे, दे अस्य देहस्य से चेतता कहते हैं चेष्टिता मेरे रहते हुए ही यह शरीर चेत चेतनावान होता है और चेष्टा करता है इस कार्यक्रम संगात में जो भी चेष्टा हो रही है वह मेरी सन्निधि से हो रही है इसलिए मैं इस कार्यक्रम संगात का चेतयिता हूँ चेतयिता का अर्थ है चेष्टिता यानी प्रेरक और केवल हूँ का अर्थ है वस्तुतः मेरे में कोई विशेषताएं नहीं है निर्विशेष हूं मैं निर्धर्मक हूँ और निर्गुणों का अर्थ है ज्ञान इच्छा आदि वैशेषिक आत्मा के जो गुण बताते हैं उन गुणों से रहित हूँ वैशिषिकों के अनुसार आत्मगुण है ज्ञान आदि बुद्धि आदि उनसे मैं रहित हूँ निर्गुण का वह इस शरीर का आत्मा है ता जिस ह हाँ, वो आत्मा में नहीं रहते वो तो प्रकृति है सत्वादि गुणात्मक आत्मा के गुण मानते हैं वैशेक इच्छाधि गुण उनसे रहित हूं तो जिस स्वरूप से मैं इस कार्यक्रम संघात की आत्मा हूं चेतता हूं तो इसी कार्यक्रम संघात के तरह अव्यक्त तथा तो बाकी सारे शरीर जड़ है कि नहीं और उनमें चेष्टा हो रही है और वह अज्ञात दृश्य हैं जाने जा रहे हैं वो किसके द्वारा जाने जा रहे हैं आत्मा अनेक नहीं है एक ही है तो जिस रूप से मैं इस कार्यक्रम संघात का साक्षी हूँ आत्मा हूँ उसी रूप से समस्त कार्यक्रम संघातों का भी आत्मा हूँ ये कहा जा रहा है कि अन्य स्वरूप अन स्वरूप याने यही जो साक्षिवादी जो स्वरूप है साक्षीभूत चेतता अव्यक्तादीना स्थावरांता नाम, अहम एवं आत्मा तो अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत सारे अनात्म वर्ग का मैं ही आत्मा हूं साक्षी तथा चेतता निर्गुण केवल रूप से अन्य रूपे नु च आत्मा निर्विशेषम् यस्तु अनुपश्य तो जो सभी भूतों को निर्विशेष आत्मा के रूप में देखता है सर्वभूतेषु च आत्मा निर्विशेषम् यू अनुपशती तृतीय पाद का ये अर्थ क्या का अर्थ है सभी भूतों को निर्विशेष आत्मा से भिन्न नहीं समझता इसी निर्विशेष आत्मा स्वरूप में ही कल्पित समझता है उनके नाम रूप का बात करके अनात्मा मात्र निर्विशेष आत्मा स्वरूप ही है ऐसा अनुभव करता है जो स ततः यानी तस्मा आत्म एव आत्मदर्शना तो ततः यानी न विजुगुप्सते यानी बीजुगुप्सा घृणा न कौती घृणा उन्हें करता है ऐसा क्यों होता है तो कहते इसलिए कि प्राप्त सेव अनुवादो तो कहते ये कोई अपूर्व आत्मदर्शन का अपूर्व फल नहीं बताया जा रहा है घृणा न करना ये आत्मदर्शन होने के बाद यह प्राप्त ही है घृणा का अभाव क्योंकि घृणा होती है आगे कहते भास्कर भगवान की सर्वाही ही आत्मनो आत्मनोन पश्यतो तो आत्मन एव अत्यंत विशुद्धम निरंतर पश्यतो न घृणा निमित्त अर्थांतरम अस्ति इति प्राप्तम एवं ये कह रहे हैं कि जो भी घृणा होती है वह अपने से भिन्न दोषवान वस्तु से होती है तो जिसे अपने से भिन्न दूसरी कोई वस्तु दिखी नहीं रही है उसे अपनी तो केवल अत्यंत शुद्ध जो एक रूप आत्मा है वही सर्वत्र अनुभव में आ रहा है जिसके ऐसे आत्मज्ञानी को सर्वत्र आत्मदर्शी को न घृणा निमित्तम अर्थांतरम अस्ति घृणा का आस्पद भूत दूसरा कोई पदार्थ ही नहीं इसलिए जुगुप्सा का यानी घृणा का अभाव प्राप्त ही है इसलिए कहा कि ततो न विजुगुप्सते यह प्राप्त का अनुवाद मात्र है इस प्रकार ये ष्ट मंत्र का भाष्य का विचार भी पूरा हो जाता है सप्तम मंत्र का विचार हम लोग कल करेंगे